आप सुन रहे हैं भगवान श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव जी को दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंध के 10 अध्याय में श्रीकृष्ण कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा सुख बटोरने का प्रयास करता है लेकिन उसके हाथ में दुख ही आते हैं और जो सुख उसके हाथ में आते हैं वो इतने अस्थाई होते हैं कि उन्हें सुख की संख्या देना भी भूल है। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि चलो मैं स्वर्ग चला जाऊं और वहां जाकर ढेर सुख और आनंद उठाऊं, तो श्रीकृष्ण ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो भी संभव नहीं है। पहले तो सामग्रियां ही ठीक नहीं म ऐसे जानकार भी बहुत कम हैं जो शुद्ध यज्ञ करवा सकें। उच्चारण भी गलत ही हो जाता है। तो ऐसा कर्म कांड करना भी बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति उसे करके स्वर्ग की प्राप्ति कर ले। और यदि स्वर्ग मिल भी जाए, तो भी बेकार है, क्योंकि जैसे ही पुण्यक्षेत्र हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उस आगे के में कह रहे हैं 27वें 28वें और 29वें उन लोगों के बारे में जो अधर्म करते हैं तो फिर उनका क्या होता है श्री कृष्ण कह रहे हैं यद्य धर्मरतह संगा दस्ताम वाजितेन्द्रियह कामात्मा कृपणो लोब्धः स्त्रैणो भूतविहिंसकः पशुन विधिनालभ्य प्रेत भूत नरकान वशो जंतुर्गत्वा यात्युलवणम तमः कर्माणि दूको दरकाणि कुर्वन् देहिन तहै पुनः देहमा भजते तत्रकिम, सुखम मृत धर्मिना बहुत ही सुंदर बात कही है भगवान ने कि यदि मनुष्य कोई बुरा संग करता है या फिर अपनी इंद्रियों को वश में ना कर पाने के कारण पापमय अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भौतिक इच्छाओं से पूर्ण व्यक्तित्व को जन्म देता है। इस तरह वो अन्यों के प्रति कंजूस, लालची और स्त्रियों के शरीरों का लाभ उठाने के लिए सदैव इच्छुक बन जाता है। जब मन इस तरह दुष्ट हो जाता है, तो वो हिंसक और उग्र होता है। और वेदों के आ भूत प्रेतों की पूजा करने से ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अवैध कार्यों के गिरफ्त में आ जाता है और नरक को जाता है जहां उसे तमोगुण से युक्त भौतिक शरीर प्राप्त होता है ऐसे अधम शरीर से वह दुर्भाग्यवश अशुभ कर्म करता रहता है जिससे उसका भावी दुख और बढ़ता जाता है इसलिए उसे फिर ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसके लिए वह अपने को ऐसे कार्यों में लगाता है जो अपरिहार्य रूप से मृत्यु पर समाप्त हो जाते हैं भगवान स्वयं पूछ रहे हैं कि इन कर्मों को करने में उसे क्या आनंद आता है हैं इतने दुख जिन कर्मों को करने से भोगने पड़ते हैं तो उसे ऐसा कौन सुख मिलता है जिसकी है, है? कहा देह मां भजते तत्र किम सुखम मर्त्य धर्मिना। तो देखिए, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो समझ आता है कि कुछ लोग हैं जो निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं, यानी कि उन्हें संसार की असारता समझ आ जाती है और वो इससे छूटना चाहते हैं, तो वो बहुत इंद्रिय त्रिपति का परित्याग कर देते हैं। तपस्या और भक्ति के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं निरंतर अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की पूर्ति कराते रहते हैं डुबोए रहते हैं बहुत एक इंद्रिय त्रिपति में अपने आप को देखिए भगवान ने जब ये कहा संगद अस्ताम वाजीते इंद्र बुरे संग से ही मनुष्य पाप में जीवन में गिरता है और सब कुछ संग पर निर्भर करता है संग यदि अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगेगा संग यदि भक्तों का होगा तो व्यक्ति भक्ति की महिमा जानेगा भगवान की महिमा जानेगा भगवत प्राप्ति का प्रयास करेगा और संग यदि बुरा होगा तो क्या होगा तब इस श्लोक में भगवान ने कहा अधर्म रता है, यानी अत्यधिक यौन जीवन, मासाहार, शराब को पीना और जो भी मानवीय आचार सहिता है, है ना? कि दूसरे की बहू बेटियों को माँ बहन के समान समझना, उन सब का वो उल्लंघन करता रहेगा और अशुभ कार्य में लगा रहेगा, तमोगुणी हो जाएगा ना पूरी तरह से तमोगुण जब व्यक्ति बहुत तमोगुणी हो जाता है, तब वो क्रूर हो जाता है, उसके अंदर क्रूरता आ जाती है। तो कोई भी उत्सव मनाएगा, कोई भी उत्सव, तो वहाँ पर प्रचुर मांस और मांस ही होगा, यानी खाने पीने में मांसाहारी सारे के सारे आइटम्स होंगे। हम्म, तो ऐसे मांस के उपयोग के बगैर वो किसी भी उत्सव को व्यर्थ मानता है, ऐसी क्रूरता आ जाती है। पशुओं का वध करना बहुत आम बात सी लगती है, ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, इन पशुओं की बलि चढ़ाकर मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, वो कार्य सिद्ध होगा, तंत्र में चला जाता है, तांत्रिक गतिविधियों में चला जाता है, भजन भक्ति तो � भूत प्रेत की पूजा करने लगते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं, जो उनके अच्छे और बुरे के विवेक को हार लेते हैं, तो समस्त प्रकार की शालिनता खो बैठता है ऐसा व्यक्ति, और देखिए आप अपने चारों तरफ ऐसा ही माहौल है, किसी होटल में चले जाइए, यही माहौल है, किसी उत्सव में, शादी में, ब्य शालीन मनोवृत्ति है शालीनता रहित मनोवृत्ति है तो ऐसे लोग महाकामी या महा उन्मत्त मांस भक्षी खुद को पवित्र मानते हैं और व्यर्थ ही कई बार दिखाते हैं कि हम बहुत भजन करते हैं भक्ति करते हैं हम भगवान को मानते हैं अगर उनसे कहा जाए कि भगवान के भजन के लिए जीवन मिला है तो वो हंसी में और कहते हैं हाँ भगवान को हम भी मानते हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया भगवान पर कि उनको मान लिया कि हाँ भाई वो एक्जिस्ट करते हैं है ना भगवान को जरूरत नहीं है कि कोई उन्हें माने या ना माने ना माने तो भी वो हैं माने तो भी वो हैं और रहेंगे ही वो त्रिकाल सत्य हैं है ना लेकिन अग दूसरों का भी भला करते हैं, क्योंकि कोई हमारा संग करेगा तो उसे भी भक्ति में जीवन मिलेगा। तो हमारे ठाकुर जी यहाँ पर कहते हैं कि देखे ये जो बहुत एक जीवन है ना ये बहुत विजलित करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये जो मृत्यु है वो सिर्फ यहाँ पर ही है पृथ्वी लोक पर ऐसा नहीं है। अगर को इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे लोक यानी सत्य लोक में चला जाए जो ब्रह्मा जी का लोक है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन वो कई अरब वर्ष का होता है, तो भी वो मृत्यु के भय से पीड़ित रहते हैं, यह हालत है, तो साक्षात ब्रह्मा भी मृत्यु भय से पीड़ित रहते हैं, तब कोई व्यक्ति 30-40 या 30 से 100 � उसके विषय में क्या कहा जा सकता है? उसे तो दुख मिलेगा ही। हर कदम पर मृत्यु उसके पीछे पड़ी रहती है। इसीलिए यहाँ पर भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये लोग कैसे मत हो करके गलत कामों में लगे पड़े हैं? विचार विवेक ने हैं और कहने को बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ हैं सबके पास, है। so ब सब अच्छी जगह पर हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है हमारा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पाप में जीवन है, इसलिए भगवान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कितने मत्त हो करके ये पाप कर रहे हैं? हा? सब लोग भौतिक मोह के दुखदाई मुट्ठी में हैं, ये क्या सुख पा सकते हैं? किम सुखम मर्त्य धर्मीना हा? ये असंख और एक शरीर से दूसरे शरीर में चक्कर काटते रहते हैं, नरक जाते हैं, वहाँ पर उन्हें ऐसा बहुत एक शरीर प्राप्त होता है, जहाँ पर वो दुख ही दुख उठाते हैं, लेकिन तो भी वो मानते नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में, श्रीमद्भागवत गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कौन से लोग हैं � कौन से लोग हैं जो भगवत प्राप्ति करते हैं ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कौन से आहार हैं जो हमारे अंदर भगवत ज्ञान को पैदा करते हैं या उस तरफ हमें बढ़ाते हैं क्योंकि � भगवत भक्त की कृपा के नहीं मिल सकता लेकिन भगवत भक्त की कृपा मिल सकती है अगर कोई व्यक्ति सतो गुण को अपना ले और धीरे-धीरे उसके अंदर ये इच्छा पैदा हो जाएगी हे प्रभु मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, तो भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 10 अध्याय में बहुत कोल के स्पष्ट तहाँ ये बता दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, तो आज नहीं तो कल वो पापमय अधार्मिक कार्य में लिप्त होकर ही रहेगा, और लोगों के प्रति बहुत कंजूस होगा, ढेर पैसा होगा उसके पास, लेकिन अगर उससे कोई कहे कि तुम भक्तों पर कुछ पैसा खर्च करो, त तुम से प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा अगर उससे कहें कि देखो तुम धाम में जाकर के जो मंदिर टूटे-फूटे हैं थोड़े से भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं वहां जाकर तुम पुनर्निर्माण कराओ तो उसका मरम्मत कराओ रिपेयर कराओ तो वह मना कर देगा वह भक्तों को कई नामों से पुकारेगा हु? और महा महालालची होगा और स्त्रियों पर उसकी बुरी नजर होगी उनका लाभ उठाने की कोशिश करेगा हमेशा तो जब किसी के मन में हमेशा यही चलता रहेगा तो उसका मन कितना दुष्ट हो जाएगा हम सोच भी नहीं सकते और जब वो दुष्ट हो जाएगा तो वो हिंसक हो जाएगा उग्र हो जाएगा उग्र इसीलिए भगवान कहते हैं कि फिर उसका वो अशुभ कर्म करता रहेगा और उसे ही कहेगा कि हम तरक्की कर रहे हैं हम influential हैं है ना उसे वो तरक्की का नाम दे देगा लेकिन भगवान ने देखे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि अधर्म है अधर्म अधर्म और इसकी परिणति है इसका परिणाम है नरक जाना नरक जाना पड़ेगा दुख और दुख और दुख, और दुख ही भोग तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो अगर आनंद चाहिए तो ऐसे व्यक्ति की शरण लो जो उस आनंद में को जानता है जो उस रस को जानता है है ना भगवान कहते हैं कि शास्त्रों की शरण लो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन कीजिए भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए। तब जीवन कभी भी गलत राह पर नहीं जाएगा। याद रखिए।